आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम जहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11 वें संध के 10 अध्याय में आपने सुना भगवान श्री कृष्ण ने दत्तात्रेय जी का उदाहरण भी दिया और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरा इस जगत में रहना चाहिए इस जगत में जितने भी विषय भोग हैं वो असार हैं दुख प्रदायक हैं दुख लाते हैं तो कोई व्यक्ति यदि मुझसे जुड़ा है तो वो इन दुखमय कार्यों में अपने मन को ना लगाए तो भगवान ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे संत का आश्रय कर ले ऐसे संत का आश्रय शरणागति ले ले जो भगवान को जानते हो जो भगवान की शरणागति ले चुके हो जो शांत हो तब उस व्यक्ति को भगवत भक्ति की प्राप्ति हो सकती है आज 12वें 13वें श्लोक में कुछ इसी प्रकार की बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आचार्य अरणिराध्य स्यादन्ते वासुतरा रणिह विद्या संधि ही सुखा वहा, अर्थात् गुरु के उपमा यज्ञ अग्नि के निचले काष्ठ से, शिष्य के उपमा ऊपरी काष्ठ से, और गुरु द्वारा दिए जाने वाले प्रवज्ञनों के उपमा इन दोनों लकड़ियों के बीच में रखी हुई तीसरी लकड़ी, यानी मंथन काष्ठ से दी जा सकती हैं। गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया दिव्� जो अज्ञान को जलाकर भस्म कर डालता है और गुरु तथा शिष्य दोनों को परम सुख प्रदान करता है तो भगवान देखिए बारंबार यहां पर बता रहे हैं कि हमारे संसार का जो मूल है संसार बंधन का जो कारण है वो है हमारा अज्ञान हमारी अविद्या शरीर को मैं समझना और शारीरिक को मेरा समझना है ना कई बार हम इस बात पर चर्चा करते चले आए हैं और बार-बार भगवान भी इसी तरफ इशारा करते चले आए हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है विषय में सुख पाने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को समाप्त करना है, तो बारंबार विषय सुख में दुख को देखना पड़ेगा, बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा, ये हमने सुना। औ संत का आश्रय लेना पड़ेगा जो भगवान को शरणागत है यानी कि जो भगवान को पाने के लोभ से आतुर है जो भगवत प्रेम को ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते अपने जीवन में तो ऐसे संत का जब हम आश्रय लेते हैं तो दुनियावी सुख और दुनियावी दुख तो इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है दुनियावी सुख हमें सुखी नहीं करते हैं दुनियावी दुख हमें दुखी नहीं करते हैं तो क्या दुख है जो हमें दुखी करता है यही कि हम भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए हैं यह एक दुख जो कि दुख नहीं है वस्तुतः आनंद से ही उत्पन्न एक विरह भाव है और यही विरह भाव हमारे हृदय में आ जाना चाहिए लेकिन ऐसे सुरसिक संत का हमें संग करना होगा जिसके हृदय में ये विरह भाव उठते रहते हों जैसे हमारे जो समस्त गोस्वामी गण हैं श्री दास गोस्वामी जी श्री गोस्वामी जी ये सब विरह की मूर्ति ही थे तो हम जब इनके ग्रंथ पढ़ते हैं या इनके वचनों को सुनते हैं तो इनके हृदय में एक भक्त के हृदय में जो इनका आशय लेता है, उनके हृदय में संक्रमित होता है, है ना? इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि ऐसे संतों का संग करना चाहिए, उन्हीं को हमें अपने गुरुदेव के रूप में अंगीकार करना चाहिए। तो ऐसे जो गुरुदेव हैं, उनकी उपमा यहाँ पर भगवान ने दी है यज्ञ अग्नि के निचले यज्ञ की अग्नि जलाई जाती है, तो पहले जो आधार में जो लकड़ियाँ रखी जाती हैं, वो है गुरु, और फिर बीच में जो लकड़ी रखी जाती है, जो कि दोनों लकड़ियों को जलाएगी तीसरी लकड़ी, वो है उपदेश, जो कि गुरुदेव देते हैं, और सबसे ऊपर जो लकड़ी है, वो है शिष्य। ये भगवान बता र और जब गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया दिव्य ज्ञान इनके संसर्ग से उत्पन्न होने वाली अग्नि के समान है। यानी जब हम दो लकड़ियों को आपस में घिसते हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है। तो जब गुरुदेव शिष्य को ज्ञान देते हैं तो मानों की ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है जो अज्ञान रूप बार-बार भगवान बता रहे हैं कि जो अज्ञान है ना वही संसार का मूल है वही संसार की जड़ है हम जो इस भवसागर में बार-बार आते हैं वो एक अज्ञान के कारण ही आते हैं जहां पर हम भगवान के नित्य दास हैं इस पहचान को भूले रहते हैं अनादिकाल से भूले हुए हैं ऐसा नहीं है कि कभी याद आया कि आप ऐसे गुरुदेव के पास जाइए, तब उनके प्रवचन को सुन करके आपका ये जो अज्ञान है ये जलकर भस्म हो जाएगा और गुरु और शिष्य दोनों ही परम सुखी हो जाएंगे। गुरुदेव इसलिए प्रसन्न हो जाएंगे कि शिष्य वो काबिल थे, जिन्होंने उनके प्रवचनों पर चलकर उपदेशों पर चलकर भक्ति रूपी धन पाया और अज्� ज्योति उसके जीवन में जल गई लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि अविद्या और विद्या इन दोनों से ऊपर उठ करके वो पूर्ण रूपेण भगवान के प्रेम में डूब गया तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान एक गुरु और शिष्य इन दोनों की मौजूदगी पर बल दे रहे हैं और 13 श्लोक में एक और बात कह दी उन्होंने श्रीकृष्ण कह रहे हैं, वैशारदी साती विशुद्ध बुद्धिर धुनोती मायाम गुणसंप्रसूताम गुणांशचा संदहिया यदात्ममेतत स्वयंचा शान्यत्या समित्या थागनि ही। अर्थात् दक्ष गुरु से विनयपूर्वक श्रवण करने से दक्ष शिष्य में शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, जो प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न � अंत में ये शुद्ध ज्ञान स्वयं ही समाप्त हो जाता है, जिस तरह ईंधन का कोश जल जाने पर अग्नि ठंडी पड़ जाती है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है। भगवान यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि भाई ये जो अज्ञान का अंधकार है, वो तो ज्ञान का जब उजाला होगा, तभी जाएगा। और फिर बाद म अगर दो पदार्थ समान होते हैं, तो वो आपस में मिल पाते हैं, जैसे जल में जल मिल पाता है, तेल में तेल मिल पाता है। अगर कोई जल में तेल डालेगा, या तेल में जल डालेगा, तो वो आपस में मिलेंगे नहीं, अलग-अलग रह जाएंगे। इसी प्रकार से गुरुदेव अगर गुण संपन्न है, बहुत भगवत भक्त हैं, शिष्य क गुरुदेव का स्नेह और शिष्य की भक्ति दोनों पूर्ण रूप से प्रकाशित होंगे यानी कि श्रद्धा और प्रेम गुरुदेव में पूर्ण श्रद्धा और गुरुदेव का ऐसे सुशिष्य के प्रति प्रेम जब दोनों मिलेंगे तब तुरंत ही उद्देश्य सिद्ध होकर रहेगा है ना अगर कोई मलिन वस्तु यानी गंदी वस्तु उसको स्वच्छ पदार्थ से मिलाने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? तो वो थोड़ा सा स्वच्छ होगा, यानी वो जो गंदी वस्तु है थोड़ी सी स्वच्छता उसमें आएगी, लेकिन जिसके साथ उसे मिलाने जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से मलिन हो जाएगा, है ना? ये याद रखना होगा। तो अगर कोई शिष्य, पत्नी, पुत्र आदि वि� और मलिन मन लेकर के गुरु के समीप बस्तित होता है, तब क्या होता है? गुरुदेव कृपा करना चाहे, तो भी असल कृपा नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि अगर बंजर भूमि है कहीं, और उसमें कितने भी उपजाऊ बीज को डाल दिया जाए, तो बंजर भूमि में उस बीज का डालना बिगार ही हो जाता है। इसी प्रकार से यद विषय सुख में आ सकती है, पत्नी, पुत्र के प्रति, बच्चों के प्रति, सामाजिक रूप भी के प्रति आ सकती है। तो फिर गुरुदेव चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करें गुरु की कृपा प्राप्ति नहीं हो पाएगी, है ना? यही यहां पर उदाहरण दिया गया कि जल के साथ जल ही मिल सकता है, तेल के साथ तेल ही मिल सकता है। लेकिन अ एक ऐसा व्यवहार हो जो बहुत सरल हो जो वाकई भगवान की प्राप्ति करना चाहता हो जो भक्ति प्राप्त करना चाहता हो तब ऐसा सरल व्यक्ति उसके अंदर गुरु का अधिकार जन्म जाता है यानी वो गुरु सेवा के प्रति अधिकारी हो जाता है लेकिन यहां एक बात और भी समझनी होगी कि अगर कोई यह सोचता है कि गई, हम तो उत्तर है नहीं क्योंकि जब किसी के अंदर बहुत अधिक आ जाता है तब उसके अंदर अनेक प्रकार की मति आ जाती है और कई बार वो अनेक प्रकार की उसकी जो मति है वो उसके हृदय में तर्क को जन्म देती है वो तार्किक हो जाता है जबकि भक्ति पथ में तर्क नहीं काम करता है भक्ति पथ में श्रद्धा शरणागति कार्य अविद्या का शिकार है और अपने मनुष्य जीवन को असफल कर रहा है तो विद्या प्राप्त करने से यानी भगवान के संबंध में अगर कोई ज्ञान उसे मिल जाता है तो निश्चित रूप से उसकी उर्ध्वगति होगी वो ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा लेकिन भक्त इस गतागति के बीच में रहना नहीं चाहता क्योंकि वो अविद्या और विद्या दोनों से ही परित्राण चाहता है। वो सिर्फ प्रेम का भूखा होता है, वो भगवान को प्रेम करना चाहता है। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई गुरुदेव शास्त्रों में परम ज्ञानी हैं, तो वो अविद्या को अनेक ही दूर कर सकते हैं, और उसमें उन्हें शिष्य की शक्ति की भी कोई अपेक्षा नहीं होती जब तक लकड़ी रहती है तब तक अग्नि का भी अस्तित्व रहता है अग्नि का जो आधार है वो है लकड़ी और लकड़ी जब समाप्त हो जाती है तो अग्नि भी बुझ जाती है यानी कि लकड़ी को जला करके अग्नि स्वयं बुझ जाती है इसी प्रकार से जो निपुण शिष्य है वो अनन्य मना होकर के वो अग्नि के लिए लकड़ियों को नहीं जुटाता है, है ना? वो मन का जो आहार है, असार विशेषासना, उसको नहीं जुटाता है। वो क्या करता है? वो गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए भजन करता है और भजन करते करते जो विद्या उसे मिली है उसका भी परिहार कर देता है। यानी कि विद्या का जब निर्माण हो जाता है, जब वो विद्या के गर्व से बाहर आ जाता है, तो उसे भक्ति प्राप्त होती है, और उसी के द्वारा, उसी के ही द्वारा उसे शांति प्राप्त होती है, और अंततः उसे भगवत सालोक्य की प्राप्ति होती है। ये तो है शांत रतियुक्त भक्तगण के विचार, उनका मत, और जो व्यक्� तो वो विद्या और अविद्या दोनों को जानने के बाद ज्ञान का सहायता लेता है और ज्ञान की सहायता से वो परमात्मा के साथ एक हो जाना चाहता है। इसका मतलब उसने ज्ञान का उपयोग भगवान को पाने के लिए नहीं किया, वो भगवान बन जाना चाहता है। जबकि विशुद्ध भक्त भगवान को पाना चाहते हैं, उन्हें प्र लेकिन जो प्रचुर विद्या युक्त ज्ञानी भक्त है, वो भगवान ही बन जाना चाहता है। भक्त चाहते हैं चीनी खाना और ज्ञानी। चीनी खाने की तरफ ध्यान नहीं देता, वो तो बस चीनी ही बन जाना चाहता है। तो जो भक्त होते हैं, उनके लिए ये बड़ा ही ग्रनित विचार होता है कि वो अपने इष्ट, अपन अपने ईष्ट में समा करके और ईष्ट बन जाए भगवान बन जाए तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने दूसरे श्लोक में ये कहा कि जो निपुण भक्त होता है वो जहां अविद्या को दूर करता है एक दिन वो विद्या को भी दूर कर देता है और सिर्फ भगवत प्रेम में डूब जाता है है ना सही बात